हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे आज हम श्रीमद् भगव गीता यथारूप अनुवाद और चा श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामीपाद के द्वारा इस महान दिव्य पुस्तक से हम पाठ करेंगे द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या चालीस नेहाभिक्रम नाशी प्रत्यवाय नया श्लोक का अर्थ है कि इस प्रयास में कभी भी हानि नहीं होती है कभी भी प्रयास नहीं होते हैं और इस प्रयास में इस धार्मिक प्रयास में थोड़ा सा स्वीप धर्म पालन करने से हम महान भाई भीती से बच जाते हैं तो कौन से प्रयास में कौन से प्रयास से इतना सा कवयान होते हैं तो स्मरण कीजिए इस भगवत गीता कौन सी स्थिति में श्री कृष्ण गीता अर्जुन को बताया तो अर्जुन अर्जुन अका भाई केवल दूख देखते थे श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में जो आज हम बात करते हैं कि एक दूसरे प्रकार का प्रयास है जिसमें गलती होते हुए भी जिसमें पूर्ण नहीं होते हुए भी महान खान होते हैं वो प्रयास क्या है इसके पहले श्री कृष्ण अर्जुन को भवे कि आत्मा और शरीर पृथक है शरीर ह्रास होते हैं, हानि होते हैं शरीर का मृत्यु होते है सूर्य क्षणिक है अस्थाई है और आत्मा क्या है आत्मा आध्यात्मिक है आत्मा सचेत आनंदमय है आत्मा की स्थिति है न जायते मृतते वा कदाचि नंग भूत भविता भूयः अजो नित्यं नित्यंग शाश्वतराणो न हन्यते हन्यमाने सूर्य आत्मा का जन्म कभी भी नहीं होते आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होते मृत व कदाचित न्याय भूतवा भविता भूयः तो आत्मा सनातन होते, इसलिए ऐसा समय कभी भी नहीं था जिसमें आत्मा की अस्तित्व नहीं थी अलग अलग प्रकार से श्री कृष्ण एक विषय कहते हैं आत्मा के बारे में ज आत्मा का जन्म नहीं होते नित्यम शाश्वत आत्मा पुराना है अनादि है। किसी व्यक्ति का बल नहीं है आत्मा को विनाश करना आत्मा की हत्या करना का सवाल नहीं है संभावना नहीं है तो सब बड़े बड़े सैनिक उपस्थित थे कुरुक्षेत्र में हत्या करने के लिए परंतु में भीषमा इत्यादि बड़े बड़े सैनिक इतना भगवान होते हुए भी कोई भी समाज नहीं थे आत्मा का हत्या करना क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो ऐसे श्री कृष्ण अलग अलग ग्रुप से व्यक्त कहते हैं तो कैसे आत्मा सनातन है अविनाशी है तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सभी को हम सब जीवों को विशेष कर जो मानव के रूप धारण करते हैं, तो सब को कहते हैं सूचित करते हैं कि हमारा प्रयास भौतिक नहीं होना चाहिए मैं बौरा आदमी होऊंगा, मैं अच्छा मैं अच्छा बंगलों में रहूंगा मैं धनी होऊंगा, ये सब प्रयास क्षणिक है इसलिए निष्पल है तो अगर आप धनी हो तो ठीक है धनी हो हम ऐसे नहीं बोलते कि सब धन फेंक दो हम ऐसे नहीं बोलते परंतु हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं कि मैं सक्सेसफुल मैं बड़ा होंगे ऐसे नहीं हमारा प्रयास इस प्रकार होना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक दिशा में आध्यात्मिक पर मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि वास्तव में वास्तव सफलता होती है आध्यात्मिक प्रयास में तो आप जितने भी सक्सेसफुल ना हो इतना बड़ा होते हो अंत में क्या होगा शमशान यात्रा बड़ा आदमी छोटे आदमी सब की गति सब शरीर की गति एक ही होती है तो इसलिए सब का प्रयास बुद्धिमान जनों का प्रयास आध्यात्मिक प्रयास होना चाहिए और श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रयास में कुछ असफलता नहीं होती है कुछ हानि और ह्रास नहीं होते भौतिक प्रयासों में केवल हानि और ह्रास होते हैं आध्यात्मिक प्रयास में सदैव सफलता होती कल्याण होते, है, होते है। क्योंकि भगवान स्वयं इस प्रयास को आशीर्वाद देते हैं ऐसे व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो उनकी सेवा में छपड़ रहते हैं जो प्रयास करते हैं आत्मा की स्थिति क्या है तो इस प्रयास में कभी भी कुछ अख या नहीं होते है ये मंगल का मार्ग है वास्तव मंगल क्या है वो ऑफिस के बाहर और या दुकान के बहा हम देखते लेके होते शुभ लाभ तो शुभ क्या है और लाभ क्या है इसको समझना चाहिए अध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में शुभ क्या है शुभ आत्मज्ञान प्राप्त करना और लाभ क्या है इसी लाभ आत्मज्ञान और आत्मज्ञान क्या है तो कहीं कहीं स्तर है आत्मज्ञान है पहले स्तर है ये जो अभी भगवत गीता का शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है आत्मा आत्म सनातन है आत्मा की हत्या नहीं होती है तो इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं तो क्या फार्था क्या है आत्मा और शरीर ये दोनों वस्तु में तो पहले ही श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि आत्मा क्या है शरीर क्या है भौतिक क्या है अध्यात्म क्या है तो और उच्ण ज्ञान गीता में श्री कृष्ण कहेंगे कि आत्मा केवल अध्यात्मिक नहीं है आत्मा का यथार्थ वास्तव कार्य है गीता में एक मुख्य विषय है कर्म कैसे कर्म है कर्म क्या है तो आत्मा का काम क्या है आत्मा का काम है कृष्ण सेवा। यही धर्म है। धार्म त्रायते महतो अर्जुन भयभीत अर्जुन का भाई नहीं था अर्जुन एक महान क्षत्रिय थे और लड़ाई करने से अर्जुन का मृत्यु का भाई अर्जुन में नहीं था परंतु अर्जुन का महान भाई था कि मैं कुछ अधर्म करूंगा उससे अर्जुन का भाई था इसलिए अर्जुन का संकोच था लड़ाई खंड क्योंकि अर्जुन का विचार में इस लड़ाई में केवल अधर्म होगा इसलिए अर्जुन राजी नहीं थे लड़ाई खंड अर्जुन का भाई नहीं था मृत्यु का मृत्यु भाई नहीं था परन्तु अधर्म करने से अर्जुन का भाई था परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रयास में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास में कुछ भी भय नहीं होते क्योंकि ये परम धर्म है भगवदगीता में श्री कृष्ण कर्म ज्ञान योग और भक्ति ये चारों मार्गो का वर्णन करते हैं और सिदं स्पष्ट है कि श्रेष्ठ है भक्ति क्योंकि भक्ति आत्म धर्म है उसके बाद श्री कृष्ण सब कुछ कहेंगे तो फरम धर्म है भक्ति धर्म श्री कृष्ण की सेवा तो यदि हम प्रयास करते है श्री कृष्ण की सेवा करना तो उसमें दोष होते हुए भी कुछ नुकसान नहीं होते क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कौत या प्रति जानी ही नाम भक्त प्रश्न अर्जुन कहो सबको कहो कि मैं कृष्ण मैं मेरे भक्तों की रक्षा करता हूं तो भक्तन सदैव रक्षित रहते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में है इसलिए भगवदगीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं अहं सर्वधमा शरण रोक्ष गुरुजनों का, गुरु का आक्रमण करने से मैं पाप करूंगा और इस महान युद्ध का अंतिम फल होगा कि पूरी पृथ्वी में क्षत्रिय जाति का संहार का फल से तो प्रजा आरक्षित होंगे और इसलिए दुष्टजन का प्रभाव अधिक होगा और ऐसे पूरा मानव समाज में ज्यादा पाप होगा मानव समाज में यह आर्जुन का भाई था परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम कोई भी व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं और सभी प्रकार का धर्म छोड़ के मनोधर्म समाज कर्म ज्ञान योग ये सब छोड़ के भक्ति से मेरे चरण में शरण लेते हैं तो मैं तुमको अर्जुन और सब जीवों को जो भक्ति करते हैं जो श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो सब पाप से मैं तुमको विमुक्त बन जाऊंगा मैं सोचो चिंता मत करो श्री कृष्ण समर्थ है हमारे सब पाप राशि को साफ करना तो इस प्रयास में श्री कृष्ण की भक्ति करना कुछ भी भाई नहीं है कुछ कुछ भी अख या नहीं होते हैं यही प्रयास पूर्ण मंगल होते और इसलिए श्रीकृष्ण कहते स्वप्यापी अस धर्म से स्वपव्यापी यदि हम थोड़ी सी भी भक्ति कहते हैं तो हमारा महान भाव यू हो श्री कृष्ण इतने दयालु हैं इस प्रसंग में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास में कुछ भी हानि और ह्रास नहीं होते हैं तो आत्मा ज्ञान का चरम स्तर है कृष्ण भक्ति आत्मा कौन है कृष्ण के सेवक कृष्ण कौन है परमात्मा भा, परमात्मा भगवान तो फरम आत्म ज्ञान है यही समझना कि श्री कृष्ण प्रभु है मैं उनका दास हूं उनका सेवक हूं इसलिए मेरा धर्म में श्री कृष्ण की सेवा करना तो ये कर्म ज्ञान योग ये तीन पंथों की संसिधि है तो यदि हम कर्म मार्ग पर है या ज्ञान मार्ग पर है या योग मार्ग पर है ये सब कल्याणकारी तंत्र है जो प्रयास करते है आत्मा उद्धार करने के लिए वो व्यक्ति मान्य है वो व्यक्ति महान है तो सामान्यतः लोग तो आहार निद्रा भय माइथ की वह खन्न भिन्न सोना लड़ाई करना माइटून करना तो ये सबों के लिए जीवन व्यतीत करते हैं जो व्यक्ति का उच्च जीवन का उद्देश्य खाली खाना सोना नहीं है जीवन का उद्देश्य है आत्मा का उद्धार करना वो व्यक्ति महान काम योगी ज्ञान योगी अष्टंग योगी ध्यान योगी या भक्ति योगे जो भी स्तर पर है जो आत्म साक्षात्ता के लिए प्रयास करते वो व्यक्ति महान है ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस पर का प्रयास करना और श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं तो इस मार्ग पर जाओ अर्जुन तुम्हारा प्रयास क्या है राज्य प्राप्त करना किस लिए इंद्रिय सुखभ तो वो प्रयास फलतू है यही प्रयास ये प्रयास सर्व मंगलमाय हो इस प्रयास में थर हो अर्जुन कहते हैं अर्जुन कृष्ण को मेरा इच्छा थी मेरा प्रस्ताव था इस लड़ाई को क्षण और आप भी कहते हो आत्म साक्षात का के लिए प्रयास करना तो ये अर्जुन जो कृष्ण का उद्देश्य नहीं समझो किस कृष्ण मुझे कहते हो लड़ाई करना आप भी कहते हैं कि आत्म का परम प्रयास हो तो किस लिए मुझको कहते है लड़ाई करना अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं युद्ध भूमि चढ़ के साधु बन जाऊंगा और श्री कृष्ण भी, है है। भी कहते हैं कि आत्म साक्षात का प्रयास वो चरम प्रयास है परंतु उसके बाद भी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को लड़ाई करो तो अर्जुन ऐसे विमोहित हो गया कि एक बार मुझको कहते हैं कृष्णा लड़ाई करना और दूसरी बार कहते हैं आत्म साक्षा का प्रयास करना चाहिए उसके बाद भी दोबारा कहते है लड़ाई करना तो मुझे क्या करना है तो अर्जुन अभी श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं समझते श्री कृष्ण धीरे धीरे सब कुछ भी व्याख्या करेंगे कि अर्जुन का प्रयास आत्म साक्षात् के लिए होना चाहिए और अर्जुन का आत्म साक्षर का कैसे होगा योगी बनने से नहीं ऐसे भिखारी त्यागी योगी बन कर्म योगी बनने से कैसे कर्म योगी श्री कृष्ण का आदेश पालन करने से यही कर्म योग भक्ति योग से अभिन्न है वो क्या है नाम अनुष्मा युद्धा श्री कृष्ण अर्जुन को बोले मुझको स्मरण करना यही परम धर्म है और माँ मनुष्य में युद्ध अच्छा और, और युद्ध भी करो क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करने से कृष्ण की सेवा करेंगे तो यही सब विषय थोड़ा जटिल है इसलिए हम एक दिन में एक मिनट में प्रयास नहीं करेंगे सब कुछ कहना अर्जुन इतना महान व्यक्ति होते हुए भी अर्जुन भी, भी मोहित थे और एक मिनट में नहीं समझ जा तो कैसे हम इस क्षणिक असत संसार में काम करने से परम सिद्धि आत्म में का मिल सकते तो क्या है ऐसे ही समझना चाहिए कि इस संसा कृष्ण की सृष्टि है हम अभी इस भौतिक माया से मोहित है परंतु यदि हम श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार काम कहते हैं और साथ साथ श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम भक्ति योग कहते कृष्ण के बारे में सुनते हैं भगवदगीता यथारूप सुनते हैं श्रीमद भागवत सुनते हैं कीर्तन हरे कृष्ण कीर्तन यदि हम सत्संग करते हैं तो धीरे धीरे काम करने के साथ मामुस्म काम करने के साथ यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम कृष्ण प्राप्ति करेंगे श्री कृष्ण का अनुमोदन है तो संसार अर्जुन को संसार में रहो काम करो भक्ति योग करो इस प्रकार और मुझको स्मरण करो इस प्रयास में कभी भी कुछ भी हरास और हानि नहीं होती। इसके बारे में अभी कहना है श्रीमद् भागवत में कि यदि हम भौतिक कर्तव्य पूरा साधित करते हैं परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं हमारा कुछ भी लाभ नहीं होते यदि हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति परंतु उस प्रयास में हम पूर्ण नहीं मिल पाए हम पूरी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है क्योंकि कृष्ण भक्ति सात है और ये सब भौतिक प्रयासों असत है इसलिए थोड़ी सी भक्ति महान महान भौतिक व्ययथ से बड़ा है जैसे थोड़ी सी सोना का दाम बहुत बहुत लोहा का दाम से बहुत अधिक है क्योंकि सोना का गुण लोहा से बहुत है तो ऐसे भक्ति का गुण सामान्य भौतिक काम करने से बहुत है इसलिए थोड़ी सी भक्ति करने से बहुत बहुत उपकार होते हैं तो इस श्लोक में श्री कृष्ण सबको कहते तो धर्म पालन करो विशेषकर आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो जिसका चरम स्तर है कृष्ण भक्ति जो भी काम करते हैं करो साथ, साथ आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो कृष्ण भक्ति करो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे